श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नव गोपाल सेन के मकान पर श्री राम कृष्ण की शैली के, के एक दूसरी और विशेषता प्रतीत होती थी वे निरर्थक बातें कहकर श्रोता के मन को असमंजस में नहीं डालते थे जिज्ञासु व्यक्ति उसके हृदय में बिठा देने के लिए उपरोक्त रीति से उपमा स्वरूप चित्रों को उसके सम्मुख उपस्थित कर देते थे उपदेश देने की शैली की विशेषता को हम सिद्धांत वाक्य का प्रयोग कह सकते हैं क्योंकि प्रश्न के के विषय संबंध में वे जिस सत्य, जिसे सत्य मानते थे, केवल वही बात कह देते थे और उस विषय को कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता यह बात श्रोता के मन में निसंकोच भाव से दृढ़ता के साथ अंकित हो जाती थी पूर्व शिक्षा तथा संस्कारवश यदि कोई श्रोता उनके साधन से प्राप्त समाधानों को ग्रहण न कर तर्क युक्तियों की अवतारणा करता तो प्राय वे कहा करते थे मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया तुम उसका सिर दुम छोड़कर सार भाग ले लेना और इतना कहकर चुप हो जाते इस प्रकार वे कभी श्रोता की स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप करके उसका भावभंग करने की चेष्टा नहीं करते थे भगवान की कृपा से जब तक वह श्रोता उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक प्रश्नोक्त विषय का यथार्थ समाधान उससे नहीं हो सकता ऐसा सोचकर ही वे मौन रह जाते ऐसा प्रतीत होता है फिर अपने सिद्धांत वाक्यों को हृदयंगम कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव उपरोक्त रूप से केवल उपमा और घटना के चित्रों को उपस्थित करके ही चुप नहीं रहते बल्कि प्रश्नोक्त विषय की जो मीमांसा देते थे उसके संबंध में प्रख्यात साधकों ने भी वैसी ही मीमांसा की है इस बात को साधकों द्वारा रचित संगीत आदि गाकर और कभी शास्त्रीय दृष्टान्त द्वारा श्रोताओं को सुनाकर स्पष्ट कर देते थे कहना न होगा इस प्रकार उस मीमांसा के बारे में श्रोता के मन में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता था और उसे दृढ़ रूप से धारण कर वह उसी के अनुसार अपना जीवन परिचालित करने में प्रवृत्त होता था